उस गीता में भगवान ने कहा कि मैं तो प्राणी मात्र के हृदय में रहता हूं कहा कि नहीं सर्वभूता नाम हृदय से उज्जुल्षति हो ईश्वर सर्व परमात्मा प्राणी मात्र के हृदय में रहता है अब बताओ भगवान कृष्ण की वाणी पर भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे भगवान सबके हृदय में है भगवान तो है परंतु हमको विश्वास नहीं बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की भगवान तो है हमको विश्वास नहीं और यदि विश्वास हो जाए अच्छा चलो एक अब कथा तो इधर से थोड़ी इधर आ गई यदि भगवान सबके हृदय में है तो महाराज दिखता क्यों नहीं है सबके हृदय में है ही है तो दिखता क्यों नहीं है जिरो? आप कहते हैं भगवान कृष्ण ने कहा है हम भी मान लेते हैं तो दिख क्यों नहीं रहा है यदि भगवान अंदर है तो दिखता क्यों नहीं है हम अग्नि के पास में जाते हैं तो अग्नि को छुए ना छुए अग्नि एहसास कराती है हम है हम पानी के पास जाते हैं पानी एहसास कराता है हम हैं वायु एहसास कराता है हमें भगवान अंदर है तो क्यों नहीं क्यों नहीं एहसास कराता भगवान क्यों नहीं बताता कि हम हैं ये तो मानते हो कि भगवान है नहीं जानते हो मानते जानते नहीं जानते भी हो और मानते भी हो कि भगवान है तो हम बता दे भगवान है मैं प्रमाण क्या है जब तक हम आंखों से देख रहे हैं समझ लेना भगवान है सुन रहे हैं भगवान है सूख रहे हैं भगवान है बोल रहे हैं भगवान है चल रहे हैं भगवान है स्पंदन है तो भगवान है भगवान जिस पर इस शरीर को छोड़ के निकल जाएगा ये शरीर ऐसा ही होगा न देखेगा न बोलेगा न सुनेगा न सूंघेगा न चलेगा जब तक ये कर रहा है, है। और जैसे ही भगवान निकल जाएगा घर के कहे ही का सभी पात चल जाए जिस पल भगवान इस शरीर को शरीर रूपी वृक्ष को छोड़ करके चला जाएगा उस पल सब लोग कह निकालो जल्दी जल्दी ले जाओ यदि भगवान अंदर है तो दिखता क्यों नहीं है होने में तो प्रमाण हो गया पक्का एक उदाहरण से बात को समझा दे जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं बोलिए सियावर राम चंद्र भगवान की जय करा एक बार फिर लगाओ हो गई जिससे कि हमारी बैटरी चार्ज हो गई बोले सियावर राम चंद्र भगवान की अभी आप लोग तो खैर यहा मुंबई में रहते हैं यहां कभी अंधेरा नहीं होता जो लोग गांव में रहे होंगे जिनका बचपन गांव में गुजरा होगा वो जानते होंगे कि गांव में अंधेरा रहा करता था रहा। और उस अंधेरे को दूर करने के लिए क्या साधन होते थे लालटेन लेम्प मिट्टी के तेल से जलती थी जल्दी थी ना उसका सीसा जो होता था एक दिन साफ ना करें तो काला हो जाता था दो दिन ना करें तो ज्यादा काला हो गया कल्पना करो कि कोई भला आदमी रोज दीप ला, अपनी लालटेन लैंप जला रहा है और आठ दिन तक सीसा साफ नहीं किया लालटेन में लैंप में तेल है बत्ती ठीक है जलाया भी है और प्रकाश नहीं आ रहा कोई कहे कि तुमने अंधेरा कर रखा है दीपक नहीं जलाया तो वो तो बोलेगा ना जलाया है भाई मेरा दीपक खराब है जलाता तो रोज हो तो परंतु उजाला नहीं देता और कोई समझदार आप में से कोई वहां हो और कहे भैया इसका एक कोने से थोड़ा सा दीपक जो शीशा है वो कांच है उस ग्लास के ऊपर से एक कोई खरोच एक किसी चीज से काली खटा दे जैसी थोड़ी सी कालिक हटेगी तो अंदर का प्रकाश बाहर झांकेगा और वो बताएगा इस शीशे के ऊपर आठ दिन से कालिक जमी है ये कालिक अंदर के प्रकाश को बाहर नहीं आने दे रही है आपको प्रॉपर बराबर प्रकाश चाहिए तो शीशा साफ होना चाहिए हम लालटेरियल लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं अंदर बैठा हुआ परमात्मा ज्योति बनकर के निरंतर जल रहा है हमारे और आपके अंतकरण की दीवारों पर वासना की कालिख लगी है उस वासना की कालिख के कारण अंदर विराजित परमात्मा का प्रकाश बाहर नहीं झलक पाता है जब तक ये कालिख नहीं मिटेगी तब तक भगवान की प्रतीति होने पर भी नहीं होगी जन्म जन्मांतर की वासनाओं की गंदगी वासनाओं की कालिख साफ ही नहीं कर रहे हैं लगा हुआ है आदमी अपने और खाने और सोने के चक्कर में ही लगा हुआ है ये बासना की कालिख जब तक नहीं मिटेगी तब तक अंदर विराजमान होने पर भी परमात्मा का दर्शन नहीं होगा परमात्मा का अनुभव नहीं होगा वो तो है उससे ज्यादा हमारा सगा कोई नहीं वो हमारे जन्म से पहले हमारे साथ था हमारे जन्म के बाद हमारे साथ है और जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी भगवान हमारे साथ रहेगा परमात्मा अंदर है परंतु वासना की जो कालिक लग गई है उसके कारण उसका अनुभव नहीं हो पाता कम हो पाता है और जिसको थोड़ा सा स्वाद मिल जाता है उसकी वाणी में रस आ जाता है उसकी दृष्टि में अनुराग आ जाता है उसके व्यवहार में सौम्यता स्वाद आ जाता है उसकी चेष्टाओं में मधुरता आ जाती है उसके उठने बैठने में आकर्षण आ जाता है लोग कहते हैं वो सज्जन आदमी है भला आदमी है उसको लगता है स्वाद चक लिया है वाणी की करकसाह की करवाहट व्यवहार का रूखापन संसार के प्रति देश बुद्धि द्वेश भावना ईर्षा भाव कम होता चला जाता है आपको कौन को किसको भगवान का प्रभाव भगवान की प्रभाव भगवान की कृपा का स्वाद मिल गया है ये पहचान ना हो तो देख लेना वो व्यक्ति शांत होता चला जाएगा जिसके पास बैठने से आपको आनंद की अनुभूति हो निश्चित रूप से उस आनंद सिंधु के करीब बैठ करके आया है जिसके पास बैठने के बाद हमारा संसार विस्मित होने लग जाए वो पक्का मान लेना भले भगवंत नहीं होगा परंतु भगवंत के और संत के करीब पहुंचने वाला जरूर जहां बैठ करके संसार भूल जाए दुनियादारी भूल जाए वहां समझना कि भगवान की कृपा यहां प्रारंभ हो गई है बोले सियावर रामचंद्र भगवान की कौन है बोले संसार की चकाचौंध ही ताड़का है और चका चौद ही नहीं होगा जब तक भगवान की कृपा का महान नहीं होगा तब तक संसार की चमक दमक से हमारा मन हटेगा नहीं भगवान कृपा करे तो संसार की चकाचौंध संसार का सम्मान संसार के पद और प्रतिष्ठाएं संसार की संपत्तियां भगवान की कृपा नहीं होगी तो बहुत आकर्षित करेगा और भगवान की कृपा होने लगेगी तो भले ही कहीं भी बेटा होगा जैसे जैसे पानी में कमल रहता है परंतु पानी में रहने पर भी पानी से इसका कोई नाता नहीं होता ऐसे ही वो चाहे महल में रहे भवन में रहे चाहे पन में रहे चाहे सुंदर दुकूल प्राप्त हो रेशमी वस्त्र प्राप्त हो चाहे साधारण वस्त्र प्राप्त हो चाहे दिव्य व्यंजन प्राप्त हो चाहे साधारण रोटी प्राप्त हो वो शांत होगा संतुष्ट होगा प्रसन्न होगा कोई व्यक्ति कहता था कि महाराज सब महात्माओं को पैसा चाहिए बोलते हैं ना अरे कैसा महात्मा इसको कपड़ा भी चाहिए इसको बढ़िया भोजन चाहिए इसको गाड़ी भी चाहिए इसको यह भी चाहिए किसको नहीं चाहिए आने जाने के लिए गाड़ी चाहिए सब बाबा जी मोबाइल रखते हैं मोबाइल का पेट भरने के लिए मोबाइल माने जानते हैं क्या है भूखी माता जिसका पेट कभी ना भरे कितना ही भरवाओ वो भरता ही नहीं है खाली रहता है चेन्नई भूकी माता का मंदिर है है है भी नहीं चेन्नई भूकी माता का मंदिर है भैया भूकी माता है ये मोबाइल माने भूकी माता पेट ही नहीं भरता कभी कितना ही भरवा कुछ लोग सो रहे थे वो हमारा बड़ा अनुराग होता है मेरा मोबाइल मेरा छूम लेना को सब कुछ चाहिए कपड़ा भी चाहिए भोजन भी चाहिए वाहन भी चाहिए पर कितना अंतर है एक आदमी इन सब वस्तुओं को झपट करके कोशिश करके छल करके पाना चाहता है और एक व्यक्ति के पास में ये चल करके आना चाहता है आपको एक हाथी और कुत्ता आपने देखा होगा हाथी के सामने आप कुछ भी लेके जाओ कभी लपक करके नहीं खाएगा वो झपट करके नहीं खाएगा कुछ भी हो कान पटफड़ाएगा पड़ शांत खड़ा होगा तुम तो पास में जाओगे तो ले लेगा अपने शोर से और कुत्ते को टुकड़ा डाल दोगे तो वो कुछ भी हिलाएगा जीप भी लप लपाएगा और पेट और पीठ एक करके तुम्हारे चरणों में लौट भी इतना अंतर है हाथी को मिल रहा है तब भी वो शांत और गंभीर है भूखा होने पर कहीं तड़प नहीं है पेट भरने पर कहीं हड़बड़ाहट नहीं है किसी ने कुछ दिया तो ऐसा नहीं है कि वो उत्पाद करेगा और कुत्ते को थोड़ा सा मिल जाएगा तो देखिए इसके नाटक सब सब कुछ चाहिए परंतु किसी की गहरी आ सकती है और किसी को लगता है ये भी भगवत कृपा का अंश है आ गया और गया बराबर है ताड़ का माने संसार की चमक दमक है तब तक है जब तक भगवान की कृपा नहीं है भगवान की कृपा का बाण जब तक इस संसार की चमक को नहीं लगेगा तब तक व्यक्ति अपना घर छोड़कर के भगवान की ओर नहीं जाएगा ताडका को मारना भी आसान है और सुबाभू माने सुबाह माने अपने कर्म का अभिमान सु माने अच्छी बाबू माने बुझाए बुझा भुजा माने कर कर्म माने कर्म संस्कृत में आ, हाथों को कर कहते हैं जिसको अपने कर्म का बहुत अभिमान है कर्माभिमान इस कर्माभिमान को भी मारा जा सकता है भगवान की कृपा हो जाए तो संसार की चकाचौ को मारा जा सकता है कर्माभिमान को मारा जा सकता है स्वभाग को परंतु मारीच को मारना इतना आसान नहीं है मारीच माने चिका यह भ्रम की भावना असत में सत्य की भावना और सत्य को असत मान लेना इस जगत को सत्य मान लिया जगदीश्वर को भूल गए इस जगत की उन्नति को सच्ची उन्नति मान लिया परमात्मा को भूल गए जैसे जैसे जंगल में मरुस्थल में राजस्थान में कोई प्यासा व्यक्ति दूर तक देखता है तो बालू ही बालू दिखती है उस बालू के उस अनंत साम्राज्य को लगता है गर्मी हो सूर्य की किरणें पड़ रही हो तो जो लोग राजस्थान में रहे हैं उनको पता है वो दे, देखते हैं और जानते होंगे कि दूर तक बालू की चादर बिछी हो तो लगता है की सागर लहरे मार रहा है उस बालू पर उस रेत पर जल का भ्रम हो जाए अंधेरे से में पूरा अंधेरा ना हो पूरा प्रकाश भी ना हो और कोई वस्त्र अथवा पाइप अथवा रबर पड़ी हो थोड़ा थोड़ा जुर्मुटा अंधेरा हो थोड़ा थोड़ा प्रकाश हो उस रस्सी को लोग क्या समझ लेते हैं भ्रांति से बोले सर को पड़ा होगा इस भ्रम को मिटना आसान नहीं है और भगवान इसलिए मिटाना भी नहीं चाहते ये ब्रह्म मिट गया तो भगवान के खेल कैसे चलेगा हम खिलौने हैं भगवान के ये भ्रम भगवान भी नहीं मिटाना चाहते इसलिए मालीच को भगवान ने में भी मारा नहीं हटाया है अभी तो इसकी जरूरत पड़ेगी ना लीला में इसलिए मारीच को यहां से उठाया और रावण लंका के पास में समुद्र के किनारे पहुंचा दिया अभी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी अभी तुमको मरना नहीं है। ताड़का को मारना आसान था सुबाह को मारना आसान था परंतु मानी को मारना आसान इस भ्रम का मिटना बहुत आसान नहीं होता व्यक्ति का जीवन भ्रम में ही चला जाता है वो अपने आप को बहुत कुछ माने बहुत कुछ माने रहता है बोले सियावर रामचंद्र भगवान की इन तीनों इसके बाद विश्वामित्र जी महाराज का यज्ञ संपन्न हुआ छह दिन और छह रात्रि पर्यंत भगवान राम सोए नहीं विश्राम नहीं किया छह दिन तक निरंतर यज्ञ चलता रहा यज्ञ संपन्न हो गया परितुष्टोस्मी भद्रंते राजपुत्र महायश परम महाराज ने राम और और लक्ष्मण को सब अस्त्र कृपा करके दे दिए और कहा राम अब दुनिया में तुम्हारे सामने कोई ठहर नहीं पाएगा युद्ध के मैदान में राम तुम्हारे सामने कोई ठहरेगा नहीं और एक और वरदान दिया राम तुमको दो बार बार नहीं चलाना पड़ेगा रामो दिल ना भी भगवान राम दो बार एक बात नहीं बोलते रामो दिल ना भी राम दो बार एक बाण नहीं चलाते एक संत की कृपा से भगवान राम उनका यज्ञ संपन्न कराकर के आगे बढ़े आगे चलकर के सौणुभद्र नाम की नदी पड़ी वहां कुशनाव नाम के राजा राज्य करते थे विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं हे राघव यह मेरी जन्मभूमि है मेरे दादाजी का नाम कुशनाव और मेरे पिताजी का नाम गाधी उन गाधी का मैं पुत्र विश्वामित्र हूं भगवान में साधारण वंश में पैदा नहीं हुआ मेरे इस वंश में कुशनाम जी महाराज की सौ कन्याएं थीं वो सौ की सौ परस्पर बहुत प्रेम था जब युवती हो गई एक दिन उपवन में खेल रही थी उनके सौंदर्य पर आकृष्ट होकर के वायुदेव शरीर धारण करके भूतल पर आ गए भारतवर्ष की इन सती साधवी सदियों पर संसार के मनुष्यों की बात नहीं देवताओं तक का यह भाव रहा है कि इनका साहचर्य हमको मिल जाए उन सौतीसौ राजकन्याओं को देख करके वायुदेव ने शरीर धारण किया और प्रार्थना की कि तुम सौ मेरे साथ विवाह कर लो उन राजकन्याओं ने कहा कि महाराज हम जानती हैं आप वायुदेव हैं आप देवता हैं और आपका अनुग्रह हमको प्राप्त हो गया है आप हमको स्वर्गलोक में ले जाएंगे बहुत सुख मिलेगा परंतु भगवान जब तक हमारे पिता की अनुमति नहीं होगी विवाह नहीं करेंगे मैं कहीं कटाक्ष नहीं करूंगा परंतु एक दृष्टि जरूर जानी चाहिए उन सौ राजकन्याओं ने कहा कि मां भूत सकालो दुर्मेघ पितरम सत्यवादिनम अब मन निस्वधर्मे न स्वयं वर्म उपासमहे हमारे जीवन में वो दुर्भाग्य का क्षण कभी ना आए जब हमने अपने पिता को त्याग करके अपना मनमाना विवाह करने के लिए आगे बढ़ जाए वो राजकन्याएं कहती हैं कि भगवान न करे कि वो दुर्भाग्य का दिन हमारे जीवन में आवे कि हम अपने माता पिता पर अविश्वास करें और अपनी बुद्धि अपने विवेक अपने निर्णय को बहुत बड़ा माने अपनी मर्जी से शादी करने लग जाए आज उस भारतवर्ष की दशा यह हो गई है यहां अपने माता पिता के निर्णय पर भरोसा करने के लायक अवकाश ही नहीं है अपनी मर्जी अपना मन अपना अपनी बुद्धि अपना निर्णय अपना मत और ये और कह देते हैं कि शादी तुमको करनी है कि हमको करनी है जिंदगी तुमको गुजारनी है कि हमको गुजारनी है उन राजकन्याओं ने कहा ना ना पिता की अनुमति के बिना हम अपने जीवन के विषय में निर्णय नहीं कर सकते हैं बायो ने कहा कि तुम जानती नहीं मैं बायो हों वायुदेव हूं सर्व समर्थ हूं मैं तुमको वक्र बना दूंगा तुमको तुम्हारा शरीर विकृत कर दूंगा तो इन्होंने कहा राज देखो कितना बड़ा प्रलोभन दिया और कितना भय दिखाया उस वायु ने कहा कि मेरी दृष्टि दृष्टिकुणित हो जाए तो तुम्हारी सुंदरता नष्ट हो जाएगी तुम वक्र हो जाओगी तुम्हारे अंग टेढ़े हो जाएंगे तुम्हारा चेहरा बिगड़ जाएगा मेरी बात मान जाओ तो जो सौभाग्य जो सुख अफसराओं को मिलता है तुम मनुष्य कुल में पैदा हुए तुमको भी मिलेगा जीते जी तुमको स्वर्ग में निवास करने का सौभाग्य मिलेगा उन राजकन्याओं ने कहा अरे महाराज हे देवराज पायो तुम हमारे शरीर को नष्ट कर सकते हो इस शरीर की हमको को कोई परवाह नहीं है हमारा धर्म नहीं जाना चाहिए हम अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने सिद्धांत